में जो खोजना नहीं चाहता वही मांगता है खोजना और मांगना एक तो है ही नहीं दूसरी बात है खोजने से जो बचना चाहता है वो मांगता है खोज ही कभी नहीं मांगता और खोज और मांगने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है मांगने में दूसरे पर ध्यान रखना पड़ेगा जिससे मिलेगा खोजने में अपने पे ध्यान रखना पड़ेगा जिसको मिलेगा ये तो ठीक है कि साधक के, के मार्ग पर बाधाएं हैं लेकिन साधक के मार्ग पर बाधाएं हैं अगर हम ठीक से समझें तो इसका मतलब होता है कि साधक के भीतर बाधाएं हैं मार्ग भी भीतर है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 ऐसे ही सात चक्र भी और प्रत्येक एक चक्र मनुष्य के एक शरीर से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है जिसे सात शरीर में हम कहे भौतिक शरीर हो बा शरीर का जो चक्र है वो मोरल हार है वो पहला चक्र है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 या तो जो प्राकृतिक व्यवस्था है वो उसको भोगे तब वो उठ नहीं पाता उस तक जो चरम संभावना है जहाँ तक उठा जा सकता था भौतिक शरीर जहाँ तक उसे पहुंचा सकता था वहां तक वो नहीं पहुंच पाता जहाँ से शुरू होता है वहीं अटक जाता है तो एक तो भोग है दूसरा दमन है की उससे लड़े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 काम वासनाओं को जो जितना समझ पाएगा उतना ही उसके भीतर रूपांतरण होने लगेगा उसका कारण प्रकृति के सभी तत्व हमारे भीतर अंधे और मूर्छित हैं। अगर हम उन तत्वों के प्रति होशपूर्ण हो जाएं तो रूपांतरण होना शुरू हो जाता है जैसे ही हमारे भीतर कोई चीज जागने शुरू होती है वैसे ही प्रकृति के तत्व बदलने शुरू हो जाते हैं जागरण किमिया अवेयरनेस केमिस्ट्री है उनके बदलने की रूपांतरण की तो अगर कोई अपनी कामवासना के प्रति पूरे भाव पूरे चित्त पूरी समस्या जागे तो उसके भीतर कामवासना की जगह ब्रह्मचरी का जन्म शुरू हो जाए और जब तक कोई पहले शरीर पर ब्रह्मचरी पर पहुंच जाए तब तक दूसरे शरीर की संभावनाओं के साथ काम करना बहुत कठिन दूसरा शरीर मैंने कहा था भाव शरीर या आकाश शरीर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 लेकिन सिक्का उलट जाता है अगर हम सिक्के के एक पहलू को पूरा समझ लें तो अपने आप हमारी जिज्ञासा उल्टा के देखने की हो जाती है दूसरी तरफ लेकिन हम उसे छिपा लें और कहें हमारे पास है ही नहीं भय तो हम में है ही नहीं तो हम अभय को कभी भी ना देख पाएंगे जिसमें भय को स्वीकार कर लिया हो कहा भय है और जिसने भय को पूरा जांचा पड़ताला खोजा वो जल्दी ही उस जगह पहुंच जाएगा जहाँ वो जानना चाहेगा भय के पीछे क्या है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 तीसरा शरीर मैंने कहा एस्ट्रल बॉडी है सूक्ष्म शरीर है उस सूक्ष्म शरीर के भी दो हिस्से प्राथमिक रूप से सूक्ष्म शरीर संदेह विचार इनके आसपास रुका रहता है अगर ये रूपांतरित हो जाए संदेह अगर रूपांतरित हो तो श्रद्धा बन जाता है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 विश्वास को उपलब्ध होगा अंधा विश्वास खतरनाक है और साधक के मार्ग में बड़ी बात है चाहिए आंख वाला विवेक चाहिए ऐसा विचार जिसमें डिसीजन हो विवेक का मतलब इतने होता है विवेक का मतलब है कि विचार पूरा है लेकिन विचार से हम इतने गुजरे हैं की अब विचार की जो भी संदेह की शक की बातें थी वो विदा हो गई है अब धीरे धीरे निष्कर्ष में शुद्ध निश्चय साथ रह गए तीसरे शरीर के केंद्र केंद्र है मणिपुर चक्र है मणिपुर उस मणिपुर चक्र के ये दो रूप है संदेह और श्रद्धा संदेह रूपांतरित होगा तो श्रद्धा बनेगी लेकिन ध्यान रखे श्रद्धा संदेह के विपरीत नहीं है शत्रु नहीं श्रद्धा संदेह का ही शुद्धतम विकास है चरम विकास है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 क्योंकि वो स्वर्ग नर्क की बातें भी कहता था और स्वर्ग नर्क की बातें सपने में हो सकती हैं, लेकिन एक दिन दोपहर तो वो सोया था और उस दिन दोपहर दो उठ के कहा कि बचाओ आग लग गई है बचाओ आग लग गई घर के लोग आ गए वहां कोई आग नहीं लगी थी और उसको उन्होंने जगाया और कहा कि तुम मुन हो या सपना देख रहा हो आग कहीं भी नहीं लगी उसने कहा नहीं मेरे घर में आग लग गई तीन सौ दूर था उसका घर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 और बड़े मजे की बात यह है कि जिस दिन पानी हवा मौसम खराब होता और रेडियो में खबरें न मिलती उस दिन उसे तो खबरें मिलती और जो पीछे सब डायरी मिलाई नहीं तो कम से कम 80 से 95 प्रतिशत के बीच उसने जो साइकिक ने आदमी ने जो माध्यम की तरह ग्रहण की थी वो सही थी और मजा ये है कि रेडियो में जो खबर थी वो भी बहत्तर से ज्यादा ऊपर नहीं गई थी क्योंकि इस बीच कभी कुछ गर्मा हुई कभी कुछ हुई तो बहुत सी चीजें छूट गई थी और अभी तो रूस और अमरीका दोनों अति उत्सुक है उस, उस संबंध में इसलिए टेलीपैथी और क्लरवाइंस और थॉट रीडिंग और थॉट प्रोजेक्शन इन पर बहुत काम चलता है वो हमारे चौथे शरीर की संभावना है स्वप्न देखना उसकी प्राकृतिक देख संभावना है सत्य देखना यथार्थ देखना उसकी चरम संभावना है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 लेकिन बस ऐसे दो चार क्षण जिन भी होते हैं अन्यथा साधारणतः हम सोए सोए ही जीते ना तो पति अपनी पत्नी का चेहरा देखा है ठीक से कि अगर अभी यहां बंद करके सोचे तो ख्याल कर पाए नहीं कर पाए रेखाएं थोड़ी देर में ही इधर उधर हट जाएंगे वो पक्का नहीं हो पाएगा कि ये मेरी पत्नी का चेहरा जिसको तीस साल से मैं देखो देखा ही नहीं कभी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 फिर सुबह छह बजे जो तय किया है फिर सां तक बदल जाता है सांझ बहुत दूर है उस बीच पच्चीस दफा बदल जाता है ना ये ये ख्याल हमारी मूल में आए हुए ख्याल इन सपनों की तरह बहुत बबूलों की तरह बनते हैं और टूट जाते हैं कोई जागा हुआ आदमी पीछे नहीं है कोई होश से भरा हुआ आदमी पीछे नहीं है तो मूल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 वो कहता है ये संबंध जन्मों जन्मों तक रहेगा ये दो छंड टिके उसका कोई कसूर भी नहीं नींद दिए गए वचन का क्या मूल्य रात सपने में मैं किसी को वचन दे दू कि जीवन भर ये संबंध रहेगा ऐसा क्या मूल्य सुबह मैं कहता तुम सपना था सोए हुए आदमी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 इसलिए वो पूरे वक्त इस कोशिश में लगा रहता है कि मैं किसी को बता दूं कि मैं यू पूरे वक्त लगा रहता है उसे खुद पता नहीं कि मैं कौन। इसलिए पूरे वक्त वो हजार हजार रास्तों से कभी राजनीति के किसी पद पर सवार होकर लोगों को दिखाता है कि मैं ये हूँ कभी एक बड़ा मकान बनाकर के दिखाता है की मैं ये कभी पहाड़ पे चढ़ के दिखाता है की मैं यू वो सब तरफ से कोशिश कर रहा है की लोगों को बता दे की मैं ये हूँ और इस सब कोशिश से वो घूम कर अपने को जानने की कोशिश कर रहा है कि मैं हूं कौन मैं हूं कौन ये उसे पता नहीं चौथे शरीर के पहले इस तक का कोई पता नहीं चलेगा पांचवें शरीर को आत्म शरीर इसीलिए कह रहे हैं कि वहां तुम्हें पता चलेगा कि तुम कौन इसलिए पांचवें शरीर के बाद मैं की आवाजें एकदम बंद हो जाएगी पांचवें शरीर के बाद वो संबदी होने का दावा एकदम समाप्त हो जाए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 और आनंद परम आनंद अपनी पूरी ऊंचाई पर प्रकट होगा अपनी पूरी गहराई में प्रकट होगा एक तो बड़ी क्रांति घटित हो गई है तुम अपने को जान लिए हो लेकिन अपने को ही जाने हो और तुम ही नहीं हो और भी सब हैं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 इस आनंद के प्रति भी एक जग होना पड़ेगा यहां भी काम वही है कि आनंद में लीन मत हो जाना आनंद लीन करता है तीन करता है डुबा लेता आनंद में लीन मत हो जाना आनंद के अनुभव को भी जानना कि वो भी एक अनुभव है जैसे सुख के अनुभव थे दुख के अनुभव थे वैसे आनंद का भी अनुभव है लेकिन तुम अभी भी बाहर खड़े रहना तुम इसके भी साक्षी बन जाना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 खोजाने की जगह भी आएगी लेकिन तब खोना ना पड़ेगा खो ही जाओगे वो बहुत और है खोना और खो ही जाना यानी वो जगह आएगी जो हम बचाना भी चाहोगे तो नहीं बच सकोगे देखोगे खोते हुए अपने को कोई उपाय न रह जाएगा लेकिन यहाँ खोना हो सकता है यहाँ भी खो सकते हैं हम लेकिन वो उसमें भी हमारा प्रयास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 उसमें मैं कहीं भी नहीं आऊंगा उसमें अस्मिता कहीं नहीं आएगी जो है is, उस वही हो जाएगा तो यहां सत्य का बोध होगा बींग का होगा चित्र का बोध होगा कॉन्सियसनेस का बोध होगा लेकिन मेरा चित्त मुझसे मुक्त होगा ऐसा नहीं कि मेरी चेतना चेतना मेरा अस्तित्व ऐसा नहीं अस्तित्व और कुछ लोग छठ में पे रुक जाएंगे क्योंकि कॉस्मिक बॉडी आ गई ब्रह्म हो गया मैं अहम ब्रह्मास्मि की हालत आ गई अब मैं नहीं रहा ब्रह्म ही, ही रह गया है अब और तुम्हें तो खोज अब कैसी खोज अब किसको खोजना अब तो खोजने को भी कुछ नहीं बचा अब तो सब पा लिया क्योंकि ब्रह्म का मतलब दी टोटल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 और ये इतना कठिन है इसको पार करना इस जगह को पार करना क्योंकि अब बस्ती में कोई जगह जहां इसको पार करूं सब तो घेर लिया जगह भी चाहिए ना अगर मैं इस कमरे पर बाहर जाऊं तो बाहर जगह भी तो चाहिए अब ये कमरा इतना विराट हो गया अंधीन, अनंत हो गया असीम अनाजी हो गया अब जाने को भी कोई जगह नहीं नो वेर टू तो गो तो खोजने भी कहां तो जाओगे अब खोजने को भी कुछ नहीं बचा सब आ गया तो यहां अनंत जन्म तक रुकना हो तो ब्रह्म आखिरी बाधा है द लास्ट बैरियर साधक के परम खोज में ब्रह्म आखिरी बाधा है ब्यू रह गया है अब लेकिन अभी भी नॉन बीइंग भी है सेस। अस्थि तो जान ली है तो जान लिया लेकिन नहीं है अभी वो जानने को शेष रह गया इसलिए में शरीर है निर्वाण का है उसका चक्र है सहस्त्रार और उसके संबंध में कोई बात नहीं हो सकती ब्रह्म तक बात जा सकती है ठीक है गलत हो जाएगी बहुत पांचवे शरीर तक बात बड़ी वैज्ञानिक ढंग से चलती सारी बात साफ हो सकती है छठवे शरीर पर बात की सीमाएं खोने लगती है शब्द अर्थिंग होने लगता है लेकिन फिर भी इशारे किए जा सकते हैं लेकिन अब उंगली भी टूट जाती है अब इशारे गिर जाते क्योंकि अब खुद का होने गिर जाता है तो छठ में शरीर तक और छठ में केंद्र से जाना जा सकता है इसलिए जो लोग ब्रह्म की तलाश में हैं आज्ञा चक्र पर ध्यान करेंगे वो उसका चक्र है इसलिए भ्रुकुटी मध्य में आज्ञा चक्र पर वो ध्यान करेंगे वो उससे संबंधित चक्र है उस शरीर का और वहा जो उस चक्र पर पूरा काम करेंगे तो वहां से उन्हें जो दिखाई पड़ना शुरू होगा विस्तार अनंत का उसको तृतीय नेत्र और थर्ड आई कहना शुरू कर देंगे वहां से वो तीसरी आंख उनके पास आई जहाँ से वो अनंत को कॉस्मिक को देखना शुरू कर देते लेकिन अभी एक और शेष रह गया ना होना नान बींग नास्ती अस्तित्व जो है वो आधी बात है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 स्तिकता भी जानिए उसकी संपूर्णता में अनास्तिकता भी जानिए उसकी संपूर्णता में होना भी जाना उसकी संपूर्णता में और ना होना भी जाना उसकी संपूर्णता में तभी वो पूरे को जानता है अन्यथा ये भी अधूरा है ब्रह्म ज्ञान में एक अधूरा पद है कि वो ना होने को नहीं जान पाएगा इसलिए ब्रह्म ज्ञानी होने को इनकार कर देता वो कहता वो माया है वो है ही नहीं वो कहता है होना सत्य है न झूठ है मिथ्या है वो है ही नहीं उसको जानने का सवाल कहाँ है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 इसने तुम्हारी खोज को गतिमान किया इसने तुम्हारी जिज्ञासा को दौड़ाया और जगाया इससे तुम्हें और मुश्किल और बेचैनी हुई इसने तुम्हें और नए सवाल खड़े किए और नई दिशाएं और तुम नई खोज पर निकले तब तुमने मुझसे मांगा नहीं तब तुमने मुझसे समझा और मुझसे तुमने जो समझा वो अगर तुम्हें स्वयं को समझने में सहयोगी हो गया तब मांगना नहीं तो समझने निकलो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 आने में मिल जाए तो तुम खोजने की और आनंद के अतिरिक्त क्या है छठवें शरीर पे तुम्हें ब्रह्म मिल जाए तो तुम खोज जारी रखना की ब्रह्म के अतिरिक्त क्या है तब एक दिन तुम उस साथ में शरीर पे पहुंचोगे जहा होना और ना होना प्रकाश और अंधकार जीवन और मृत्यु दोनों एक साथ ही घटित हो जाते और तब परम दल्टीमेट और उसके बाबत फिर कोई उपाय नहीं कहने का इसलिए हमारे सब शास्त्र या तो पांचवी तक पूरे हो जाते हैं जो बहुत वैज्ञानिक बुद्धि के लोग हैं वो पांचवी के आगे बात नहीं करते क्योंकि उसके बाद कॉज्मिक शुरू होता है जिसका कोई अंत नहीं है विस्तार का पर जो निश्चित किस्म के लोग हैं जो रहस्यवादी है सूफी हैं इस तरह के लोग हैं, वो उसकी भी बात करते हैं हालांकि उसकी बात करने में बड़ी कठिनाई होती और उन्हें अपने को हर बार कंट्राडिक्ट करना पड़ता खुद को विरोध करना पड़ता और अगर एक सूफी फकीर की एक की पूरी बातें सुनो तो तुम कहोगे आदमी पागल है क्योंकि कभी ये कहता कभी ये कहता ये कहता ईश्वर है भी और ये कहता ईश्वर नहीं भी और ये, ये कहता है कि मैंने उसे देखा और दूसरे वाक्य में कहता कि उसे तुम देख कैसे सकते हो क्योंकि वो कोई आंखों का विषय है ये ऐसे सवाल उठाता है कि तुम हैरानी होगी कि किससे दूसरे से सवाल उठा रहा है तो अपने से उठा रहा है छठ में शरीर से मिस्टिसिज्म। इसलिए जिस धर्म में मिस्टिसिज्म नहीं समझना वो पांचवे पर रुक गए लेकिन भी आखिरी बात नहीं है रहस्य आखिरी बात नहीं है आखिरी बात शून्य है आखिरी बात तो जो धर्म रहस्य पर रुक गया समझना वो छठ में पर रुक गया आखिरी बात तो आखिरी है और उस आखिरी शून्य के अतिरिक्त तो आखिरी कोई बात हो नहीं सकती तो पांचवे शरीर से अद्वैत की खोज शुरू होती चौथे शरीर तक द्वैत की खोज खत्म हो जाती और सब बाधाएं तुम्हारे भीतर है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 जब तुम इस पत्थर को समझ लिये तुम इस पर चढ़ गया और आगे चले गए अब तुम उस पत्थर को धन्यवाद दे रहे हो तो कि तेरी बड़ी कृपा है क्योंकि जिस तल पे मैं चल रहा था तुझ पे चढ़ के मेरा तल बदल गया अब मैं दूसरे तल पे चल रहा हूं तू तू साधन था लेकिन मैं सुन रहा था बाधा मैं सोचता था रास्ता रुक गया ये पत्थर बीच में आ गया आप क्या होगा क्रोध बीच में आ गया अगर क्रोध पे चढ़ गया तो क्षमा को उपलब्ध हो जाएंगे जो कि बहुत दूसरा तल है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 अगर तुम क्रोध से लड़े तो तुम क्रोध ही हो जाओगे तुम्हारा सारा व्यक्तित्व तो क्रोध से भर जाएगा और तुम्हारे रग रग रेस रेस से क्रोध की ध्वनिया निकलने लगेंगी और तुम्हारे चारों तरफ क्रोध की तरंगें प्रवाहित होने लगेंगी इसलिए ऋषि मुनियों की जो हम कहानियां पढ़ते हैं महाक्रोधी उसका कारण तो कारण वो क्रोध से लड़ने वाले लोग कोई दुर्वासा है कोई कोई है। उनको सिवाय अभिशापूझता ही नहीं उनका सारा व्यक्तित्व आग हो गया है वो पत्थर से लड़ गए वो मुश्किल में पड़ गए हैं वो जिससे लड़े हों वही हो गए तुम तो ऐसे रिसंगों की कहानियों पढ़ोगे जिन्हों की स्वर्ग से कोई अफसर के बड़े तत्काल भ्रष्ट कर देती आश्चर्य की बात है एक तब जब वो सेक्स से लड़े हो नहीं तो संभव नहीं वो इतना लड़े हैं इतना लड़े हैं इतना लड़े हैं इतना लड़े हैं है कि लड़ लड़के खुद ही कमजोर हो गए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 तो उसमें सातवें या छठवें या पांचवें शरीर निर्वाण बॉडी कॉस्मिक बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी को क्रमतः उपलब्ध हुए कुछ प्राचीन और अर्वाचीन अर्थात एंशियंट और मॉडर्न व्यक्तियों के नाम देने की कृपा करें जिंदगी पड़ो तो अच्छा है। इसका कोई सार नहीं है इसका कोई अर्थ नहीं है और अगर मैं कहूंगी तो तुम्हारे पास उसकी जांच के लिए कोई प्रमाण नहीं होगा और जहां तक बने व्यक्तियों को तोलने से बचना अच्छा है उनसे कोई प्रयोजन भी नहीं है उनसे कोई प्रयोजन नहीं उसका कोई अर्थी ही नहीं उनको जाने दो से से कि हाँ ये बात ठीक है पांच में पांच में शरीर को उपलब्ध व्यक्ति के बाद इस शरीर में जन्म नहीं होगा पर और शरीर है और शरीर है असल में जिनको हम देवता कहते रहे हैं उस तरह के शरीर है वो पांचवी के बाद उस तरह के शरीर उपलब्ध हो सकते हैं। छठने के बाद तो उस तरह के शरीर भी उपलब्ध नहीं होंगे गार्ड्स के नहीं बल्कि जिसको हम गार्ड कहते रहे ईश्वर कहते रहे उस तरह का शरीर उपलब्ध हो जाएगा लेकिन शरीर उपलब्ध होते रहेंगे वो किस तरह के ये बहुत गौण बात है सातवें के बाद ही शरीर उपलब्ध नहीं होंगे सातवें के बाद ही अशारीरिक स्थिति होगी उसके पहले सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीर उपलब्ध होते रहे